भासार्थ जल की वृष्टि करने वाले अनेकों से स्तुत्य अग्नि तथा सोम की मैं अन्न प्राप्त करने के लिए स्तुति करता हूं जो देव यज्ञ में ऋतजों से इच्छा पूरी करने वाले कह कर पूजित होते हैं वे देव हमें तीन मंजिल वाला घर दें भासार्थ कर्तव्य पालन में सदैव तत्पर बलवान यज्ञ को पूर्ण रूप से अलंकृत करने वाले महान तेजस्वी यज्ञों के सेवक अग्न बुलाने वाले सत्य प्रतिज्ञ किसी से द्रोह न करने वाले तथा गुण विशिष्ट देव वृत्र संग्राम के समय में उदक उत्पन्न करते हैं भाषार्थ देवों ने द्यावा पृथ्वी को लक्ष्य करके अपने श्रेष्ठ मार्ग के द्वारा उदक बहुत सी औषधि तथा यज्ञर्ह तलाशादि वृक्षों से भरे वनों को उत्पन्न किया वे संपूर अंतरिक्ष को अपने तेज से व्याप्त करते हैं अपनी रच्छा के लिए कामना करने वाले उस यग्य को शरीर में अलंकरत किया हवी को ग्रहन किया भाशार्थ जू लोक के धारण करता सत्य एवं तेज से विख्यात और सुंदर आयुधों से संपन्न रिभु बड़े शब्द करने वाले वायु तथा परजन्य अप देवता और औषधि वनस्पति हमारी स्तुतियों को वृद्धिकत करें धन दाता भाग तथा अग्नि वायु सूर्य मेरे आह्वान को सुनकर यज्ञ में पधारे भाषार्थ उदकों से परिपूर्ण समुद्र महा नद अंतरिक्ष मध्यम लोक अज एक पाद सागर गर्जनशील मेघ विद्युत अंतरिक्ष तदेव मेरे स्तोत्र श्रवण करें तथा प्राज्ञ सभी देव मेरी स्तुति को सुने भाषार्थ हे देवों मनु के वंशज हम तुम्हारे लिए यज्ञों को रक्षा के लिए समर्पित करें हमारे यज्ञ जो कल्याणप्रद तथा प्राचीन काल से प्रचलित हैं उन्हें तुम अच्छी तरह संपन्न करो हे आदित्यो रुद्रपुत्र मरुतों श्रेष्ठ दान करने वाले वसुओं इन उच्चारित स्तोत्रों से तुम प्रसन्न हो भाषार्थ प्रमुख अग्रभाग में स्थापित जो देवों को बुलाने वाले हैं उन अग्नि तथा आदित्य की मैं हवि से सेवा करता हूं यज्ञ के श्रेष्ठ कल्याण पद मार्ग का मैं अनुगमन करता हूं अनंतर हमारे पास रहने वाले क्षेत्रपति तथा अमर अपतमादि सर्व देवों से धन की प्रार्थना करते हैं भाशार्थ पूर्व ऋषियों की भांति ही देवों की स्तुति वशिष्ठ वंशजों ने पिता की भांति ही सुख कल्याण के लिए स्तुति पूजा की हे देवों तुम अपने प्रिय मित्र बंधुओं की भांति आकर संतुष्ट होकर हमारा इच्छित जानकर हमें गौ आदि धन प्रदान करो भाषार्थ वशिष्ठ कुल में उत्पन्न ऋषि ने अमर देवों की स्तुति की जो देव सभी भुवनों में लोकों में अपने तेज से श्रेष्ठ हैं वे आज हमें श्रेष्ठ यशस्वी अन्न दें हे देवों तुम हमारा कल्याण करके हमारी सदा रक्षा करो सप्तशष्टितं शुक्तं भाषार्थ कार्य के धारण करता सप्त प्रधान देवों से सप्त छंदों से युक्त सत्य प्रज्ञ के लिए उत्पन्न महान यह मेरा शरीर हमारे पिता अंगिरा ऋषि को प्राप्त हुआ तुरीय परम पद को भी उत्पन्न किया पौत्र की प्राप्ति हुई संपूर्ण जगत के हितकारी परमेश्वर बृहस्पति को अयास नामक उनके पौत्र ने स्तोत्र से स्तुवित किया भाषार्थ परम सत्य के युक्त इस स्तोत्रों का गान करने वाले सरल भाव से ध्यान करने वाले तेजस्स्वी बलशाली अग्नि के पुत्रों की भांति रक्षक वीर अंगिरस ज्ञानी यज्ञ के धारणकर्ता प्रजापति के सर्वश्रेष्ठ तेजस्वी पद को रूप को ग्रहण करके पहले से ही देवों के स्तोत्रों का मनन चिंतन करते हैं भाषार्थ हंसों के सदृश मृदु वचन कहने वाले मित्र तथा बहुत कोलाहल करने वाले देवों के साथ पत्थरों से बने बंधनों को तोड़ता हुआ तथा जोर से चिल्लाता हुआ बृहस्पति गायों को हरण करता है और वह विद्वान देवों की श्रेष्ठ स्तुति तथा ऊंचे स्वर से गान करने लगा भाषार्थ नीचे अंधकार युक्त स्थान गुहा में रखी गई गायें दो द्वारों द्वारा बाहर निकाली गईं तथा ऊपर रखी गायें एक द्वार से बाहर निकाली गईं बृहस्पति ने उस अंधकार में प्रकाश लाने की कामना करके वहां रखी गायों को बाहर निकाला इस प्रकार उसने तीसरा द्वार भी खोल दिया भासार्थ बृहस्पति ने गुप्त रूप से रहकर नीचे मुँह कर लटकने वाली इस बल की असुरपुरी को तोड़कर बल रूप बादल के एक ही साथ तीनों उषा सूर्य एवं गौ को मुक्त किया गर्जते प्रदीप्त विद्युत की भांति स्थित होकर उषा अर्चनी सूर्य एवं गौ को प्राप्त करता है जानता है भासार्थ इन्द्र बृहस्पति गायों की रक्षा करने वाले बल को हिंसा के साधन की भांति तीव्र शब्द से छिन्न-भिन्न कर डाला मृतों के आश्रय की कामना करने वाले उसने परी को बल के अनुचर को रुलाया नष्ट किया तथा उस असुर ने हरण की गायों को ग्रहण किया भाषार्थ बृहस्पति सत्यनिष्ठ मित्र तेजस्वी एवं धनसंपन्न मरुतों की मदद से गायों को रोकने वाले इस बल को विदीर्ण किया तथा ऋग यजु साम स्तोत्रों के स्वामी ने जल वर्षा करने वाले बादलों से धर्म प्रदीप्त गमनशील मरुतों के साथ गोधन को प्राप्त किया भाषार्थ गायों को प्राप्त करके सत्ययुक्त मन से वे मरुत अपने सत्कारियों से बृहस्पति को गोपति बनाने की कामना करने लगे बृहस्पति ने दुष्टों से गायों की रक्षा करने के लिए एकत्र हुए स्वयं अपने आप युक्त मर्तों की मदद से गायों को मुक्त किया भाषार्थ अंतरिक्ष में सिंह की भांति बार-बार गर्जना करने वाले कामों के वरषक तथा जयशील उस बृहस्पति को उत्साहित करने वाले हम मरुत शूर वीरों द्वारा करने योग्य युद्ध में कल्याणमयी स्तुतियों से उसकी स्तुति करते हैं भाषार्थ जिस समय वह बृहस्पति अनेक प्रकार के गो रूप अन्न ग्रहण करता है और आकाश में ऊपर चढ़ता है वह उत्तम लोकों में विराजता है सब इच्छाओं को पूरी करने वाले बृहस्पति को देव मुख से उत्साहित करते हैं उसकी महिमा का गान करते हैं तथा अनेक दिशाओं में रहकर तेजस्विता से उसको उत्कर्ष करते हैं भाषार्थ हे बृहस्पति प्रवृद्ध देवों अन्न प्राप्ति के लिए की हुई हमारी याचना इस स्तुति को सफल करो तथा तुम अपने आगमन से मुझ भक्त की रक्षा करो अनंतर हमारी समस्त आपत्तियां नष्ट हों हे संपूर्ण जगत को प्रसन्न करने वाले हे दयावा पृथ्वी हमारी यह याचना तुम सुनो भाषार्थ समर्थ बृहस्पति महान जल से भरे बादल के सिर को विशेष रूप से काट दिया जल को रोकने वाले शत्रु को मार डाला गंगा आदि सात नदियों को सागर में मिला दिया हे दयावा पृथ्वी तुम देवों के साथ आकर हमारी रक्षा करो। अस्ट शस्टितम सुक्तम भाशार्थ जल सेचक इवन धान्य छप्त्रस पक्षियों से रक्षा करने वाले क्षक जैसे शब्द करते हैं, जैसे बादलों का गर्जन बार बार होता है। जैसे पर्वत से झरने वाले झरने व वा मेघ से गिरने वाली जलधाराएं शब्द करती हैं उसी प्रकार इस्तोता लोग बृहस्पति की सदैव वस्तुति करते हैं भाषार्थ अंगिरा के पुत्र बृहस्पति ने स्व तेज से व्याप्त करके भगदेव की भात इस्तोता को गायों को प्रदान किया जैसे मित्र संसार में स्त्री पुरुष का मिलन करा देता है हे बृहस्पति जैसे संग्राम में वेगवान अश्वों को वेग से चलाता है उसी प्रकार तेरी कृपा के किरण प्रदान कर भाषार्थ कल्याणमय दुग्ध देने वाली सदैव गमनशील क्षणनीय स्प्रिहणीय श्रेष्ठ वर्षा वाली अनंदनीय रूप वाली गायों को बल व्याप्त पहाड़ से शीघ्र बाहर निकालो जैसे कृषक संचित धान्य से जो बाहर निकालकर बोता है उसी प्रकार देवों के पास पहुंचाओ भासारथ जल की वृष्टि करने वाला उदक से भरे बादल को चारों ओर फैलाने वाला पूजनीय बृहस्पति जैसे आकाश से उल्काएं नीचे गिरती हैं उसी प्रकार विशाल पहाड़ से गायों का उद्धार किया तथा भूमि के ऊपर की, की आवरण पृष्ठ को जैसे बादल वृष्ट के समय भूमि को विदीर्ण करते हैं वैसे ही उनको खुरों से विदीर्ण किया भाशार्थ जैसे सूर्य अंतरिक्ष से प्रकाश से अंधकार को दूर करता है तथा जैसे वायु जल के पृष्ठ पर से सीवार को दूर करता है तथा जैसे वायु बादल को दूर करता है बृहस्पति ने वैसे ही विचार करके बल के आवरण से Gåeyon ko ba her